माता माता देवी स्वूपम देवी स्वूपम प्रकृति स्वूपम प्रकृति स्वूप प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम बोल माता मूलभता दिशती जगदी आज इस सत्य चेतना जन जागरण शिविर में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों कार्यकर्ताओं मां के भक्तों एवं समस्त जाति धर्म संप्रदाय की धर्म प्रेमी जनता को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि सत्य जगजनी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता होगा जड़ चेतन और जीव उनमें हम आप सभी जीवधारी हैं सौभाग्यशाली हैं कि हमें जड़ चेतन जीव में एक जीवन मिला है जीवन तो एक जीवन एक ऐसी आत्मा जो मेरे अंदर भी है आपके अंदर भी है हमारे विशिष्ट ऋषि संन्यासियों के पास भी थी जिनके पास अलौकिक क्षमताएं थी वही आत्मा राम के पास भी थी वही आत्मा कृष्ण के पास भी थी वही विश्वामित्र के पास थी वही वशिष्ठ के पास भी थी हम आप सभी उनका गुणगान करते हैं क्या आखिर उनमें विशेषता क्या थी कि हम इतने वर्षों से सिर्फ उनका गुणगान करते आ रहे हैं फिर भी मानवता पतन के मार्ग में जा रही है सिर्फ इसलिए कि हमने उनका गुणगान तो बहुत कुछ किया उनको हमने पूजा तो बहुत कुछ अपने घर में सजा करके उनकी तस्वीरों को तो हमने रख दिया उनकी आरती भी हमने कर ली मगर हमने कभी भी उनके विचारों पर अमल नहीं किया उनके चिंतनों पर अमल नहीं किया आदि यह मानवता यदि उनके विचारों चिंतनों पर अमल कर रही होती उस तथ्य को समझने का प्रयास कर रही होती कि आखिर यह भी मानो है इन्होंने इस धरती में जन्म लिया है ये भी मां के गर्भ से जन्मे हैं इनके पास ये अलौकिक विशेषता आई तो कैसे आई? हमें तो खोज उस बिंदु पर करना चाहिए था समाज को बढ़ना उस बिंदु पर चाहिए था कि आखिर किस पथ पर चलकर के इन्होंने वह सर्वोच्च सत्ता वह शक्ति सामर्थ्य हासिल की एक नए स्वर्ग की रचना करने की भी सामर्थ्य हमारे ऋषियों के पास थी हम उन्हीं ऋषियों मुनियों की परंपरा के उन्हीं की संताने हैं वही महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली की संताने हैं उनके अंश हैं, उनके रजकड़ हैं, हम व्यथित हैं समाज सब अशांत है मानवता तड़प रही है भौतिकता के कुछ लोगों के अंबार लगे हुए हैं और कुछ लोग एक समय के भोजन के लिए भी मोहताज है मगर जो मोहताज है वो भी अशांत है और जिनके पास बड़े बड़े भंडार भरे हुए हैं उनका भी मन मस्तिष्क पूरी तरह से अशांत है मात्र इसीलिए कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उस दिशा में सिर्फ पतन और विनाश है हमें बढ़ना किस दिशा में चाहिए उसी का मार्ग में समाज में देता फिरता हूं ना तो मैं समाज में कोई किसी धन अर्जन के लिए लगाता हूं अंश मात्र में मेरे जीवन में ऐसा कोई संबंध समाज से जुड़ा भी नहीं है कि आंशिक भी मेरे चिंतनों पर कहीं पर भी ऐसा कि मैं किसी उसी को दीक्षा देता हूं तो एक भी रुपया की दक्षिणा की कामना रखता हूं या कहीं पर मेरे सूर लगाए जाते हैं तो वहां पर एक रुपया भी धन की कामना लेकर आता हूं बल्कि जब मैं किसी में आता हूं तो सबसे पहुंचने पर पहला मेरा प्रश्न ही रहता है कार्यकर्ताओं से कि यदि किसी प्रकार के धन की कमी पड़ रहे हो तो मुझे अवगत कराइएगा मैं व्यवस्था करा दूंगा निश्चित मेरे सूर जहां पर लगते हैं वहां की व्यवस्था वहां के शिष्यों द्वारा ही संचालित की जाती है मैं भौतिकतावाद को लेकर के समाज के बीच बढ़ भी नहीं रहा हूं जो पिछले 20-25 वर्षों से मेरी यात्रा को देख रहे हैं मैंने कर्ज लेकर के भी समाज के जन कल्याणकारी कार्यों में लगाना अपने जीवन के पथ में एक वह रास्ता भी मैंने जोड़ रखा है यह चिंतन प्रारंभ में इसलिए दे रहा हूं कि आपका यदि मन मस्तिष्क से एकाग्र नहीं होगा तो जिस चेतना तरंगों से मैं आपको जोड़ने आया हूं उन चेतना तरंगों का आप लाभ नहीं ले सकेंगे और वह लाभ ना ले पाना मेरे लिए सबसे बड़ा ऋण होगा क्योंकि मैं अगर समाज का आह्वान करता हूं समाज का एक मिनट भी लेता हूं जिन क्षणों से आप घर से इस पथ की ओर चलते हैं मैं मान लेता हूं कि आप मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं यह मेरा कार्य कर रहे हैं और मैं ऋणी होता हूं कि इसका फल मैं आपको दे सकूस भगवान ने की जय और मेरे पास देने के लिए आपके पास तक पहुंचाने के लिए सिर्फ अपनी चेतना तिरंगे हैं सिर्फ इस शरीर की साधना और तपस्या है जो प्रकट सत्ता ने मुझे दे रखी है क्योंकि प्रकट सत्ता की कृपा के फलस के विपरीत कोई जाकर के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता मैं उसी विचारधारा से आप लोगों को जोड़ने आया हूं आपके अंदर की चेतना को जगाने आया हूं उस सोई हुई चेतना के आवरणों को कुछ हटाने आया हो कि आपकी चेतना के आवरण कुछ भी आंशिक भी हट सके तो मैं जानता हूं आप लोग उस संबंध को जरूर पकड़ने का प्रयास करेंगे कि आपकी आत्मा की जननी कौन है हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो हर एक के अंदर एक समान आत्मा है जब सभी के अंदर एक समान आत्मा है आत्मा के अलग अलग स्वरूप नहीं हैं तो निश्चित उस आत्मा की एक जननी होगी उस आत्मा की जन्म देने वाली जननी सिर्फ एक होगी वो हम आप किसी रूप में उसको मान रहे हो ये अलग बात है क्योंकि उस मार्ग तक जाने के लिए अनेकों मार्ग हो सकते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस तरह भोजन की तृप्ति पाने के लिए हम पूरी पकवान मिष्ठान भी खा सकते हैं दाल चावल रोटी भी खा सकते हैं नमक रोटी भी खा सकते हैं चने फुला करके भी खा सकते हैं हमको तृप्त मिलेगी सभी धर्मों का लक्ष्य सिर्फ एक है मानवता की रक्षा आत्मा और परम सत्ता से संबंध जोड़ देना मगर निश्चित जब ये धर्म अलग अलग बनाए गए रास्ते भी अलग अलग दिए गए क्योंकि हर एक की अपनी अपनी विचारधारा होती है सबका लक्ष्य एक था मगर आज लक्ष्य भटक चुका है आज सिर्फ परंपराओं की रक्षा की जा रही है धर्म आध्यात्म क्या है इससे बहुत कुछ समाज दूर हो गया हमारे धर्म प्रमुख से दूर हो गए धर्माचारी से दूर होते चले गए सिर्फ या तो मठों की रक्षा की जा रही है या तो वो जो परंपराएं हैं उनका केवल रखरखाव किया जा रहा है समाज के बीच ना तो साधक तैयार किए जा रहे हैं ना दृढ़ता से जो विषमताएं समाज में फैली है उनमें अपनी क्षमता भी झोंकने का प्रयास करते हैं चूंकि किसी भी साधुयासी ऋषि यदि उसके पास किसी प्रकार की सामर्थ्य है तो हर पल उसको जन कल्याण में केवल लुटाते रहना चाहिए मगर आज का समाज का अर्जन केवल धन खींचना होता है कोई भी धर्म प्रमुख बन रहा हो कोई भी धर्म संस्थान हो अगर मैं कह दूं कि निन्यानवे प्रतिशत स्थान ऐसे ही मिलेंगे जिनका मूल लक्ष्य होता है समाज से धन अर्जन करना किसी प्रकार की संस्थाएं हो क्योंकि मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं चुकी मैं स्वतः देखता हूं और आपको भी चाहता हूं कि आप अपने विवेक से थोड़ा समझने का प्रयास करें यह ज्ञान देने वाला आपसे धन से संबंध जोड़ करके रखेगा तो वह ज्ञान आपको दे ही नहीं सकता वह ज्ञान उथला होगा वह आप पुस्तकों को आपको रटेंगे याद करेंगे और आपको सुना देंगे आप पुस्तकों को उसी तरह रटते रहेंगे रामायण का पाठ करते रहेंगे गीता का पाठ करते रहेंगे भागवत सुनते रहेंगे आंसी केवल आपको लाभ प्राप्त होगा इसलिए मैंने सबसे पहले न्यू डालने का रास्ता आपको दिया है कि नशा मुक्त और मानसाह मुक्त जीवन जीव पूर्णतारी नशा मुक्त आप जीवन जियोगे मांसाहार मुक्त जीवन जियोगे तो आपके मन को शांति मिलेगी और शांति के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा जिस तरह अन्न का एक दाना आपके स्थल शरीर में जाता आपको तृप्ति मिलती है आप एक दाना भी खाएंगे तो आपको कुछ की तृप्ति और मिल जाएगी और खून में परिवर्तित होकर के लंबे अंतराल तक आपका शरीर का संचालन करती है उसी तरह एक पल भी यदि आप सात्ता से बैठते हो एक मंत्र का यदि आप जाप करते हो तो उसी तरह आपकी सुशुना नाड़ी चैतन्य होती है क्योंकि जितना धर्म कर्म करने से स्कूल का भोजन करने से स्कूल शरीर की तरफ होती है उसी तरह सूक्ष्म की तरफ होती है जब आप इन माध्यमों को अपनाते हो यदि आपके अंदर वह आवरण न पड़े होते तो इन माध्यमों की कोई जरूरत नहीं थी मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं थी ध्यान की जरूरत नहीं थी योग की जरूरत नहीं थी आज इनकी जरूरतें इसलिए आकर खड़ी हो गई है क्योंकि आवरण पड़ चुके हैं और आवरणों को हटाने के लिए हमको उन्हीं रास्तों को तय करना पड़ेगा उस ऊपर कंप्यूटर की ओर अपनी आंखों को खोलो जानने का प्रयास करो समझने का प्रयास करो कि आत्मा के इसी शरीर के अंदर हमारे एक सुपर कंप्यूटर बैठा हुआ है इसलिए मैंने कहा नफा मुक्त जीवन जियो जीव, मांसाहार मुक्त जीवन जियो जीव। ओम जगदम के दुर्गाई नमः इस मंत्र का कुछ ना कुछ जाप नित्य करके देखो आपकी कोई परेशानियां हो जिनकी जिन परेशानियों को आप लोग लेके आते हो उन परेशानियों के लिए घर में बैठो और केवल इन मंत्रों का कुछ ना कभी भी परेशानी आपको कहीं ना उन चीजों का सहारा प्राप्त होगा आपके अंदर एक चेतना शक्ति है उस चेतना शक्ति को सिर्फ समझना है जानना है क्योंकि चिंता और चिंतन इनमें बहुत कुछ फर्क है क्यों सिर्फ समझने का यदि आप समझ जाओ तो एक पतन के मार्ग में ले जाता है और एक विकास के मार्ग में ले जाता है चिंतन तुम्हें संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है और चिंता चिंता तुम्हें निराशा के कगार में ले जाती है क्योंकि तुम भूल चुके हो छोटी सी विषमता परेशानी आती चिंता ग्रसित हो जाते हो उन उनम परिस्थितियों आप, आप सचेत हो कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं मैं चेतन आत्मा हूं और अगर मैं मार्ग तलाशने का प्रयास करूं तो हर परेशानी का कोई निदान का मार्ग अवश्य होगा भगवान की जय क्योंकि ऐसी कोई दुनिया में परेशानी जिसका निदान का मार्ग कहीं ना कहीं होना प्रकृति वो सर्वोच्च सत्ता जिसकी विराटता जिसकी सामर्थ्य आज तक न कोई पार पा पाया है ना पार पा सकेगा तो शक्ति सर्वोपरि है समस्याएं सर्वोपरि नहीं उस सर्वोच्च सत्ता की शक्ति को पहचानो कि कोई ना कोई मार्ग इन विषम परिस्थितियों से निकलने का अवसर आपके पास होगा आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता जागृत होगी संघर्षशील बनो सचेत हो जब तक आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता नहीं आएगी जब तक आपके चिंतन सही नहीं होंगे तो चिंताएं आपको घेरती चली जाएंगी चिंताओं में आप उलझते चले जाओगे आप अपनी समस्याओं के निदान खोज ही नहीं पाओगे चाहे जितने मंदिरों में जाओ माथा टेको चाहे जितने गुरुओं के चरणों में माथा टेको आपको सिर्फ आंशिक लाभ मिलेगा क्योंकि भावना का फल मिलता नहीं कहता बिल्कुल फल नहीं मिलता बहुत बहुत कुछ आंशिक लाभ प्राप्त हो पाता आपको तो थोड़ा इन बिंदुओं पर विचार करने चूंकि मैं उन्हीं बिंदुओं पर विचार जिन बिंदुओं पर विचार करके आज मैं इस स्थान तक बैठा हूं अगर मैं अपनी बात कह देता हूं तो मैंने कहा मैं मैंने मैं शब्द के बारे में कहा है कि आपका मुझे मेरे द्वारा बार बार ये कहा जाना, कहा जाना कि मैं कह रहा हूं बता रहा हूं या, तो मैंने मैं शब्द के बारे में कहा है क्यूंकि मैं शब्द आत्मा का उच्चारण है क्योंकि समाज में मैं शब्द के अलावा कुछ शब्द है ही नहीं मैंने इसका भी ज्ञान किया कि अपने मैं को खोज लो केवल की मैं कौन हूं इसी तरह आप लोग भी अपने मैं सिर्फ खोज लो मैं हूं कौन अपने आप को जिस दिन आप लोग पहचान गए आपकी समस्त समस्याएं आप पे दूर भाग जाए भगवान तो ने की जय इस शरीर में चाहे जितने संघर्ष आ जाए उनके निदान के रास्ते खोलता कभी चिंता ग्रसित नहीं रहता कभी मन अशांत नहीं रहता क्योंकि मैं आपको चिंतन दे रहा हूं किसी मगर एक पल मैंने कहा विज्ञान को मैंने चुनौती रखी है चूंकि मगर कह रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं कि मुझे लोग मानने लगे चूंकि मैंने कहा हो सकता है चूंकि साल में एक सूर समाज के बीच मेरे द्वारा लगाया जाता है विशेष जरूरत में दो श्यूर लगाए जाते हैं मैंने एकांत साधना का फर्स्ट चयन किया है बहुत कुछ समय ऐसा कम ही होगा तो मैं समाज के बीच में स्यूर लगा सकूं। अनेकों ऐसा समय आएगा कि आप मेरे सामने जिस तरह बैठे ऐसा समय भी आपको उपलब्ध नहीं हो सकेगा चूंकि मुझे अपने मार्ग का अपने पथ का ज्ञान है आज से जो मैंने पच्चीसों साल पहले कह रखा था वो आज यात्रा उसी तरह चल रही है और आज जो कह रहा हूं मुझे अपने पथ का ज्ञान है कि मुझे कितने एकांत साधनाओं में रत रहना समाज कल्याण के लिए समाज के लिए अपने लिए नहीं क्योंकि मैंने जीवन का एक एक पल एक एक क्षण मैंने समाज कल्याण के लिए समर्पित कर रखा है वही विचारधारा आप लोगों से चाहता होता कि अलौकिक क्षमताएं आपके अंदर भरी हुई हैं, सिर्फ उसे पहचानने का प्रयास करो इस शरीर के अंदर है क्या अगर आज विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती बार बार विज्ञान को चुनौती रखी जाती है कि मेरे सामने विषम स्थितियां हो नाना प्रकार की विषमता हो एक क्षण लगता है कि मैं अपने आप को एकाग्र कर सकता हूं, आंकलन कर सकते हैं कि मेरी पूरी सुषमा नारी एकाग्र रहे कि मेरे, मेरे चिंतन बाहर की ओर भग रहे हैं क्योंकि ये आज विज्ञान में क्षमताएं है, है कि मस्तिष्क का किसी के मस्तिष्क की जाँच कर सकते इसलिए मेरे कहा समाज का दे चुकी है इसलिए प्रमाण आप चाहते हैं प्रमाण मैंने चमत्कारों के माध्यम दे, देना चाहो तो चाहूको शिष्यों से आप जानकारी लेंगे को लोगों को जीवन दान दिया गया को विषम परिस्थितियों स्थित लोगों को उबारा गया अनेक लोगों को बीमारियों के स्पर्श मात्र से ठीक किया गया मगर मेरा यह लक्ष्य नहीं है मेरा प्रथम लक्ष्य है आपको आत्मावान बनाना चेतनावान बनाना मैं केवल आपके आत्मा से संबंध जोड़ने आया नाना प्रकार के मैं लाभ देना तो मैं यहाँ पर आ जाने आज अको बैठे हैं इन पालाहूजा बैठे हुए कमलेश गुप्ता बैठे हुए यहाँ को जो मेरे अगर बीस बीस पची पची साल से नौकरों के सामान लगे रहते हैं अगर उन्हें नाली नाली साफ करने के लिए कह दिया जाए तो बड़ा झिझक नहीं करेंगे को देखना की आखिर इनके अंदर है क्या क्या मैं उन्हें धन दौलत से मैं जोड़ करके मैंने रखा है यदि पैर से दस बार ठोकर मारू फिर भी इस विस्थान में जाना नहीं चाहेंगे अगर इस विस्थान में कह दू सौ बार कान पकड़ कर पूरे समाज के सामने उठो बैठो तो प्रसन्नता से उठे बैठेंगे उन्हें उस सत्य का ज्ञान कहीं न कहीं आंशिक हुआ है अनेकों घटनाओं के साक्षी भूत है क्योंकि मैं अगर उस तरह की घटनाओं का प्रमाण देने लगू तो आप लोग उसी तरह के लाभ के लिए मुझसे जुड़ेंगे, गए क्योंकि मैं उन लाभों से संबंध जोड़े नहीं आया लाभ तो मुझे जिस प्रकार से आपको देना है बराबर अगर आप मेरे सामने आ गए हैं तो लाभ उतना लेकर के ही आप यहां से जाएंगे भगवान की जाए खाली हाथ यहां आने वाला कोई एक शिष्य नहीं जा सकता मगर आगे जिस पथ पर बढ़ है उसका ज्ञान क्यों मैं आपको शब्दों के माध्यम से करा सकता हूँ उसे सिर्फ बताकर ही करा सकता हूं कि आपको चलना किस प्रकार से आप किस तरह चल करके आगे भी आप मुझसे मिल सके या मिल सके फिर भी आप अपने जन कल्याण मारूप में आप बढ़ते चले जाएंगे एक साधक एक योगी को लाभ देने के लिए किसी शब्दों कहने के आगे आशीर्वाद मुख से ना भी बोले क्योंकि शब्दों की अस्तित्व तो क्या है मैं वह अस्तित्व तो बताने आया हूं कि बड़े बड़े धर्माचार शब्द विरोध पुराणों की ओर आपको खींचते चले जा रहे हैं मगर उन धर्माचारों से कह दिया जाए कि आपकी चेतना तरंगे जागृत हैं, उन योगाचार्यों से कह दिया जाए कि आपके आपने अपनी कुंडली चेतना को जागृत किया है तो सर झुका करके नीचे बैठ जाएगा चूंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि शब्द हमारी यात्रा में कहां तक जाते हैं यह ग्रंथ पुराण हमको कहां तक पहुंचाएंगे एक बिंदु आता जहां शब्दों का लोप हो जाता है समाज में अरे को ऐसे साधा के आप लोग भी अनेकों लोग ऐसे हो गए जो थोड़ा सा प्रयास करके देखें कि मंत्र जाप करते करते जब आपका मन एकाग्र होने लगेगा आपके मंत्र रुक जाते हैं आप सतह देखें तो यह मंत्र शब्द ग्रंथ पुराण हमको केवल उस बिंदु तक पहुंचाते हैं हर एक एक सीमाएं हैं आकाश का गुण है शब्द पंच तत्व हमारी सहायता करते हैं यह पंचतत्वों से निर्मित शरीर है पंचतत्व हम को हमको सहयोग लेना पड़ा मगर इसकी एक सीमाएं है तो यदि हम केवल शब्दों पर ही आश्रित होकर के रह जाएंगे शब्द की चेत्र तरंगों को अर्जित ही नहीं करेंगे तो वही परंपरागत जो चलता चला आ रहा है कि किसी समय एक शंकराचार्य ने चार चार मठों की स्थापना कर दी चार चार उनकी आवाज नो पैफ पैफट शंकराचार्य है कोई आवाज नहीं उठाना चाहता समाज में विषमता फैली है लोग भूखों मर रहे हैं केवल धर्म ज्ञान करा देने मात्र से क्या समाज का कल्याण हो जाएगा किसी भी धर्माचार्य को देख लो किसी भी योगाचार्य को देख लो उद्योगपति मंत्री मिनिस्टर ही उनके चौकड़ों में उनके उनकी पार्टियां उनको अटेंड कर रहे होंगे उनके बच्चों का जन्मदिन हो उनको अटेंड कर रहे होंगे गरीब समाज उनसे दूर हटता चला जा रहा है जिस साधु संत सन्यासी के हृदय में गरीबों के लिए स्थान नहीं है वो साधु संत सन्यासी ने सिर्फ एक लुटेरा मैं उस सत्य का ज्ञान आपको कराने आया हूं मेरे जीवन का समय समाज के बीच मैंने एक सीमाएं बांधी है मगर तब तक आपके अंदर से पड़े हुए आवड़ों को हटा देना चाहता हूँ कि अगर आज अध्यात्म समाज अगर सचेत होता यदि हमारे धर्माचार्य अगर चाहते तो आज हिंदुस्तान धर्म की धुरी कहला रही होती आत्मा वारों का देश कहला रहा होता यहाँ की हो जिन धर्माचार्यों जिन धर्मा को चाहिए उन धर्मों को पैर से ठोकर मारे यदि अनित धर्म के रास्ते में चल रहे एक मुख्यमंत्री आ जाए कोई भी धर्म प्रमुख होगा लेकर के माला पहुंच जाता है अपनी गद्दी से करके खड़ा हो जाएगा इतना वो थोथे रह गए हैं कि अंदर का मैंने कहा कि किसी दाने का सिर्फ छिलका जिस तरह केहराई समाप्त हो चुकी है वह संबंध जोड़ रखना चाहिए समाप्त हो चुके हैं अब आज यही कारण है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान विश्व जगत में अशांति असंतुलन फैला हुआ है जगाना पड़ेगा समाज को उठाना पड़ेगा समाज को सचेत करना पड़ेगा समाज को कि केवल राम राम जपने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा मेरा जीवन भी धन क्षेत्र से जुड़ा है मैं भी साधना तपस्या करता हूं मगर समाज की विषमताओं से भी उतना संबंध रखता हूं अवगुणों से दूर भगाने की क्षमता हूं क्योंकि केवल हमको शांति का रास्ता तय कर लेने से हमारा कल्याण नहीं होगा अनेकों लोग कहते हम तो शांत के पुजारी है शांत के पुजारी हो कि राख के पुजारी हो शांति में किसके पुजारी हो हम शक्ति के पुजारी हैं हम शक्ति के आराधक हैं हम शक्ति तो के रजकरण हैं भगवान की जय। और शक्ति हमें सिखाती क्या है क्या राख का ढेर बन जाना क्या हमारे आंखों के सामने अन्य अधर्म होती रहे और फिर भी हम कहते हैं कि हम बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत कहो वह साधु संत यदि उनके जो, उनके झोपड़ी में कोई पहुंच जाओ चोरी करके सामान उठा के ला रहा हो तो चिघले चिल्लाने लगेंगे और समाज को क्या सिखाएंगे अरे ठीक कोई गलत कर रहा हो छोड़ो उसको समाज में अनेकों संस्थाओं को उनके चिंतन कभी भी आपने मैं आपको शांति का पाठ भी पढ़ाता हूं और शक्ति का पाठ भी पढ़ाता हूं